Oh शिविर महानुभाव ध्यान की विधि बहुत सा विषय आपको स्पष्ट हो चुका होगा ध्यान के बारे में बहुत सी बातें समाज में प्रचलित है ध्यान कैसा होना चाहिए उसमें एक बात है एक प्रचलित बात है ध्यान में कल्पना नहीं होनी चाहिए ध्यान को प्रत्यक्ष वास्तविक होना चाहिए संसार में हम कल्पनाओं में जीते रहते हैं अवास्तविक स्थितियों में जीते रहते हैं ध्यान काल में हम वास्तविकता का सामना करते हैं वास्तविकता का सामना करना चाहिए और कल्पना के रूप में फिर वो गिनाते हैं कि ध्यान में ईश्वर की कल्पना कर ली ईश्वर को ध्यान में रख के परमात्मा को ध्यान में रख के जो ध्यान किया जाता है ये कल्पना हो गई क्योंकि वास्तव में तो उसकी अनुभूति नहीं है परमात्मा है या नहीं है वो भी अभी सिद्ध नहीं है तो ऐसी कल्पनाओं में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए किसी शब्द को किसी के किसी काल्पनिक वस्तु के शब्द को आधार नहीं बनाना चाहिए ये भी कहते हैं किसी शब्द का आश्रय ओम अथवा और भी कोई शब्द किसी मंत्र का आश्रय नहीं लेना चाहिए ये सब काल्पनिक है यहां जो विधि आपके सामने रखी गई उसमें परमात्मा का आश्रय पदे पदे है बार बार है यहां जो विधि बताई गई उसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है जप किया जाता है इसको सीखने पर करने पर कभी आपका इन लोगों से संपर्क हो और वहां के सीखे हुए वे व्यक्ति से जब आपकी परिचर्चा हो आप अपनी विधि बताएं वो अपनी विधि बताएं तो वो कहेंगे कि ये तो सारी कल्पना कर रहे हैं आप ये ध्यान थोड़ा हुआ शब्द का आश्रय ले रहे हैं उसकी बजाय तो वास्तविकता का आश्रय लिया जाए यदि हमें इस प्रक्रिया की विधि की समझ नहीं है क्यों ऐसा किया जाता है तो फिर हम विचलित हो जाएंगे संशय पैदा हो जाएगा पहली बात परमात्मा एक कल्पना है ऐसा उन लोगों का मानना है कल्पना शब्द हम उसके लिए निंदित रूप में प्रयोग करते हैं जहां वास्तविकता तो नहीं है लेकिन कोई मान रहा है उसको वैसे ही न होते हुए भी मानना इस रूप में वो कल्पित कहते हैं निंदा करते हैं उसको है बताते हैं कोई शब्द शास्त्र को मानता है तो ईश्वर का विश्वास उसका है और जिन शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं वो मिथ्या नहीं है वो वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, और हमारे ऋषियों द्वारा ये बताया गया है जो कि साक्षात्कृत धर्मा थे एक हमारा आधार ये बनता है पर जिनको इन पे विश्वास नहीं है उन्हें ये भी कल्पना लगेगी वो इसे नहीं मान सकते जो नहीं मान सकते वो अपने ढंग से ध्यान करेंगे ही लेकिन अनुमान युक्ति संगति ये भी तो हम देखते हैं इस सृष्टि को इतनी व्यवस्थित सृष्टि को बनाने चलाने के लिए कुछ तो चाहिए अपने आप तो ये नहीं हो सकता मनुष्य कर नहीं सकता ये सब तो युक्ति संगत ढंग से विवश होके हमें मानना होता है और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं ये दो आधार हमारे पास में हैं, और उसको विचारते विचारते निश्चय करते ये दो प्रमाण भी हमें बहुत दृढ़ कर देते हैं कोई संदेह नहीं होगा प्रत्यक्ष जब होगा वो हो जाएगा ये ठीक है हमारे को अभी प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन जो हम मान रहे हैं वो कल्पना नहीं है वो प्रमाणों के आधार पे है इसलिए परमात्मा का आश्रय लेने को कोई कल्पना कहे तो आपको स्वयं समझना होगा वास्तविकता है ये कल्पना नहीं है कल्पना तो उनकी होगी कि वो उस तत्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे जिसने इसे बनाया है वो इस विषय में सोच ही नहीं रहे कि इसको कोई बनाने वाला हो सकता है वो किसी विषय पर विचार नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों ने जिस विषय पर विचार किया है वो भी कल्पना हो गया उन लोगों की प्रवृत्ति क्या रहती है वो ऐसी ध्यान विधि चाहते हैं जो सबको स्वीकार्य हो जाए क्योंकि जब हम परमात्मा को बीच में लाते हैं तो परमात्मा का स्वरूप भी वहां पर आता है ध्यान में और भारत या विश्व में परमात्मा को मानने वाले भी उसको भिन्न भिन्न स्वरूपों में मानते हैं जब हम किसी एक स्वरूप को लेके परमात्मा का ध्यान करें परमात्मा को बीच में लाएं, तो सबके लिए वो स्वीकार्य नहीं हो सकता जो परमात्मा को नहीं मानते उनको तो स्वीकार्य होगा ही नहीं और जो परमात्मा को स्वीकार करते हैं उनमें भी सबको नहीं होगा उनकी मुख्य चिंता रहती है कि कैसे ये ध्यान विधि सर्व सर्वग्राह्य हो सके सबको स्वीकार्य हो सके वो ऐसा है जैसे कि कोई ऐसी औषधि बनाना जो सब पे लागू होती हो अलग अलग वर्ग हैं अलग अलग स्थितियां हैं अलग अलग लक्ष्य हैं उसके लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं वैदिक ध्यान पद्धति है तो सबके लिए सबके लिए हितकर है लेकिन सबको ये हितकर नहीं लगेगी उनका लक्ष्य ही नहीं है जो ईश्वर को मानते ही नहीं है उन्हें यह स्वीकार्य नहीं होगी लेकिन जो जो भी ईश्वर को स्वीकार करता है जो जो भी मुक्ति को लक्ष्य बनाता है उसको तो यही प्रक्रिया अपनानी होगी इस दृष्टि से यह सार्वजनिक है और ऋषियों को यह चिंता नहीं कि सब तक जिसको जो चीज पहुंच सके ऐसी टोपी बने जो सबके सिर पर समान आ सके मुख्य बात नहीं लक्ष्य को जो पूरा कर सके वो विधि देनी है जितने उसको माने ठीक है तो ईश्वर एक कल्पना नहीं है दूसरा शब्द मंत्र का सहारा लेना ये आलोचना उन लोगों के लिए तो लगेगी जो ध्यान में मात्र शब्द का उच्चारण करते हैं, मात्र मंत्र का उच्चारण करते हैं और कुछ नहीं उनको लिए ये कहा जा सकता है उनको ये कह सकते हैं कि आप बस शब्द ही शब्द को करते जा रहे हैं लेकिन वैदिक पद्धति में मात्र शब्द का सहारा नहीं लेते मंत्र का सहारा नहीं लेते उसी को ही नहीं बोलते रहते वो एक माध्यम बनता है वो कौन है अर्थ की भावना वहां पर मुख्य है और चूंकि अर्थ की भावना है इसलिए वो कल्पना नहीं है वो निराधार नहीं है वहां कुछ विचार चल रहा है मन पर कोई संस्कार पड़ रहा है ज्ञानपूर्वक कोई क्रिया की जा रही है उद्देश्य से कोई क्रिया की जा रही है इसलिए इन शब्दों का मंत्रों का सहारा लेना आपत्तिजनक नहीं है लेकिन यदि किसी साधक के मन में अर्थ की भावना बहुत प्रमुख हो गई हो और वो शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहा है, शब्द छूट गए हैं तो चिंता की बात नहीं है शब्द सहायक है अर्थ भावना के लिए और यदि अर्थ की भावना बन गई है तो अब फिर से अर्थ की भावना बनाने के लिए शब्द उठाने की बोलने की आवश्यकता नहीं है जब अर्थ की भावना क्षीण हो रही हो फिर से अर्थ की भावना करनी है और शब्द का सहारा अपेक्षित लग रहा हो तो ले लेंगे क्योंकि दिन भर का हमारा व्यवहार शब्दों में होता है सारा व्यवहार एक दूसरे को संकेत करना शब्द भाषा के माध्यम से ही हो रहा है हम उसके बहुत अभ्यस्त हैं शब्द के माध्यम से हम भावनाओं को उभारने में लाने में समर्थ होते हैं इसलिए इसका सहारा लिया जाता है यदि शब्द का सहारा मिथ्या है तो व्यवहार में भी वो शब्दों को छोड़ दें जो ये कहते हैं कि ध्यान में शब्द न लें तो व्यवहार में भी छोड़ के देखें व्यवहार नहीं चल सकता तो शब्द की वाक्य की उपयोगिता सार्थकता अवश्य है उससे हमें अर्थ का बोध होता है हम अर्थ तक पहुंचते हैं ये हमारे लिए भाषा और शब्द वरदान है मनुष्यों का एक वैशिष्ट्य है ये इसका उपयोग ध्यान में करना उचित है इसमें कोई दोष नहीं है दो बातें मिला करके और कही जाती है ये तो कल्पना वाली बात मैंने आपके सामने रखी कल्पना का ही एक क्षेत्र और है जब हम अपने को किसी विशेष स्थिति में देखते हैं, अभी वो हमारी स्थिति नहीं है अभी हम रागद्वेश से रहित नहीं हुए हैं अभी हम जीवन मुक्त नहीं हुए हैं अभी हमारे कर्म सब पवित्र नहीं हुए हैं वृत्तियां नहीं रुकी हैं लेकिन मन में उस स्थिति को लाना देखना यह भी कल्पना है क्योंकि अभी नहीं है ऐसा उसके लिए भी बहुत मना करते हैं अनेक जने मना करते हैं कि यहां भी एक सत्य हमें स्वीकार करना होगा कि जीवन में लौकिक जीवन में भी जो व्यक्ति जैसी कल्पनाएं करता है अपने भविष्य को जिस रूप में देखता है बार बार विचार करता है वैसा वो बनने लगता है और वहां तक पहुंच भी सकता है जहां हमें जाना है जिस स्थिति में हमें पहुंचना है उसको वैचारिक स्तर पर लाना हमारे लिए आवश्यक है जो स्थिति हम व्यवहार में लाना चाहते हैं उसको पहले हम मन में लाते ही है कोई भी योजना हो कोई भी स्थितियों, मकान बनने से पहले कागज पे बनता है और कागज में बनने से पहले मस्तिष्क में बनता है वैचारिक स्तर पर आता है मूल काम तो वहीं पर ही होता है अंदर ही फिर उसके अनुरूप हम कुछ लिख देते हैं चिन्ह बना देते हैं और फिर वास्तविकता पे ले आते हैं इसी प्रकार ये आध्यात्मिक जीवन को हमें बनाना है खड़ा करना है हमें ये पता होना चाहिए कि कहां तक हमें जाना है हमें यह पता होना चाहिए कि मुझे इस स्थिति में पहुंचना है और उस स्थिति के बारे में विचार करना कोई हानिकारक कल्पना नहीं है ये आगे बढ़ाने वाली कल्पना है वो कल्पना अवश्य हानिकारक होगी जहां हम अपने को वैसा ही समझने लग जाए वास्तव में कि मैं तो मुक्त हो गया हूं जीवन मुक्त हो गया हूं योगी बन गया हूं जबकि है नहीं अभी अपने को जैसा नहीं है वैसा समझने लग जाना व्यवहार में वो ठीक है गलत है वो नहीं करना चाहिए भ्रांति तो का जनक है वो प्रयत्न को रोक देगा मिथ्या अहंकार ले आएगा किंतु जब हम इसी उद्देश्य से कल्पना कर रहे हैं कि मुझे कैसा बनना है उसको मैं देख रहा हूं हम यह भ्रांति नहीं कर रहे हैं कि आज का मेरा जीवन भी ऐसा ही है जो ऐसा सोचेगा वहां भ्रांति है हम तो केवल यह देख रहे हैं कि मुझे ऐसा बनना है और भविष्य में जब मैं उस स्थिति में पहुंचाऊंगा तो मेरी क्या स्थिति रहेगी एक व्यक्ति के पास मकान नहीं है कार नहीं है और वो ये सोचने लग जाए कि मेरे पास मकान भी आ गया कार भी आ गई तो ये कल्पना तो हानिकारक है अभी है नहीं लेकिन वो सोच रहा है पर दूसरा व्यक्ति यह सोच रहा है कि जिस दिन मेरे पास कार होगी जिस दिन मेरे पास मकान होगा जिस दिन मेरे पास ये साधन होंगे तब मेरा जीवन कैसा होगा जिस दिन मेरे पास इतने रुपए होंगे तो मेरा जीवन कैसा होगा यह सोचने में कोई आपत्ति नहीं ऐसा सोच के उस स्थिति के बारे में विचार करके ही तो हम उधर और प्रयत्नशील होते हैं इसलिए इस तरह की कल्पना भी हानिकारक कल्पना ही नहीं है वो अपने को रंगा जाता है अंदर बनाया जाता है सुबासित वासित किया जाता है भावित किया जाता है ताकि फिर हमारे एक वैसे ही कर्मों हम वैसे ही आगे बढ़ते जाएं। तो ये हुआ कल्पना वाला भाग दूसरा ध्यान के विषय में कहते हैं कि ध्यान में न तो कोई इच्छा करनी चाहिए और न कोई अनिच्छा या द्वेष करना चाहिए क्योंकि ध्यान तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि राग और द्वेष प्रीति और अप्रीति हमारी हट जाए इच्छा और द्वेष तो हम संसार में भी करते ही रहते हैं ये चाहिए यह नहीं चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा नहीं चाहिए इतना चाहिए इतना नहीं चाहिए सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए प्रीति अप्रीति राग द्वेष यही तो हम संसार में कर रहे हैं यदि वही का वही आप ध्यान में भी करोगे तो ध्यान क्या हुआ यहां आकर के फिर वही संवेदना संवेदनाएं सुख सुखद संवेदना दुखद संवेदना फिर राग और द्वेष जैसे उठेंगे कब ऊपर इसलिए उपासना काल में यदि कोई ध्यान में कोई अच्छी अनुभूति हो तो भी उसमें सुख नहीं लेना है और यदि कोई दुखत संवेदना आती है तो उसमें दुख अनुभव नहीं करना है सुख और दुख से पृथक स्थिति में रहें वैसे बहुत अच्छी लगेगी ये बात सुख दुख से रहित होना क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा सुख और दुख से प्रीति प्रीति से राग द्वेष से हम बहुत प्रभावित होते हैं हम चाहते हैं कि ऐसी समस्थिति बने लेकिन इस ध्यान पद्धति में आपको कई बातें यही आएंगी ये चाहिए ऐसा शरीर चाहिए ऐसी पवित्रता चाहिए ऐसी दोष रहित स्थिति चाहिए ये दोष मेरे से हट जाए ये द्वेष हो गया ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहना न चाहना प्रीति अप्रीति बहुत सारा यहां पर विद्यमान है जब वो इस बात को रखेंगे कि ये राग और द्वेष प्रीति अप्रीति तो सारा जाल वो का वो ही खड़ा कर रखा है इससे अच्छा तो वो ध्यान है जहां ये चीजें नहीं होती हैं तो मूलभूत बात यहां ये समझनी चाहिए कि जो राग और द्वेश हानिकारक है वो अविद्याुक्त राग और द्वेश हानिकारक है जो अविद्या से युक्त हैं लेकिन जो विद्या से युक्त राग और द्वेष हैं वो मुक्ति में हानिकारक नहीं है जो अविद्या से युक्त इच्छाएं हैं वो हानिकारक हैं लेकिन विद्या से युक्त जो इच्छाएं हैं वो हानिकारक नहीं है वो करनी ही होती हैं और जो ये कहते हैं कि बिना इच्छा के ध्यान करें वो भी इच्छा रखते हैं इच्छा उनमें भी है वो कहते हैं कि हम इच्छा नहीं करेंगे लेकिन इच्छा उनमें भी है जब वो ये कहते हैं कि कोई सुखद संवेदना नहीं लो नहीं तो राग बनेगा तो किसी चीज का वो निषेध कर रहे हैं सुखद संवेदना मत ग्रहण करो नहीं तो राग पैदा होगा किसी चीज का मना कर रहे हैं? सुखद संवेदना का मना कर रहे हैं वो ये नहीं करनी चाहिए दुखद संवेदना में दुख अनुभव मत करो किसी चीज का मना कर रहे हैं क्या करो सुख दुख संवेदना से पृथक रहो क्यों ऐसा वो चाहते हैं क्यों चाहते हैं वो बिना किसी प्रयोजन के बिना किसी इच्छा के बिना किसी लक्ष्य के वो स्वयं कहते हैं यदि सुखत संवेदना को हम सुखत समझेंगे तो राग बनेगा और राग बनेगा तो बंधन बनेगा अर्थात बंधन नहीं चाहते बंधन के प्रति क्या भाव है अप्रीति का भाव है वो रखना ही होता है वो अनुचित नहीं है उनका बंधन से ही तो छूटना चाहते हैं तो वो इच्छा को न करने की बात तो कहते हैं कुछ इच्छाओं की लेकिन वो इच्छा का न करना भी सब प्रयोजन होता है वहां भी प्रयोजन है वहां भी कोई इच्छा की जा रही है तो इच्छा से रहित तो वो भी नहीं है इसका मतलब किसी इच्छा का वो मना करते हैं लेकिन कोई इच्छा वो भी करते हैं क्यों किसी इच्छा को कोई मना कर रहा है और क्यों किसी इच्छा को कोई कर रहा है किसी इच्छा को वो हानिकारक समझ रहा है इसलिए कह रहा है कि ये इच्छा नहीं करनी चाहिए और किसी इच्छा को वो लाभदायक समझ रहा है इसलिए कह रहा है कि ये सम स्थिति बनानी चाहिए राग द्वेष से रहित स्थिति बनानी चाहिए सुखत संवेदना लोगे तो फिर राग होगा और फिर बंधन होगा और ये दुख का कारण होगा तो तटस्थ रहो तो दुख नहीं आएगा ये वास्तविकता है कि कोई भी आत्मा इच्छा से रहित नहीं हो सकता आत्मा का स्वभाव है अपने अपने जान के अनुसार हम जिसे जिसे अपने लिए हितकर समझते हैं सुखदाई समझते हैं उसको चाहते हैं वो सुखदाई है या नहीं है यह एक अलग बात है लेकिन हम जिसे सुखदाई समझते हैं उसको चाहते हैं। और जिसे दुखदाई समझते हैं उसको नहीं चाहते भले ही वो दुखदाई हो या नहीं हो वो अलग बात है तो जो ये कहते हैं कि ध्यान में कोई इच्छा मत करो सुखद संवेदना है तो उसमें सुख मत ले दुखद संवेदना है तो उसमें कोई दुख अनुभव ना करो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि ध्यान काल में हमें शांति की अनुभूति हो रही है वो अच्छा लग रहा है तो उस संवेदना में उस समय कोई दोष नहीं है उस संवेदना को पा करके उस सुखद स्थिति को पाके हम अन्य विकृत स्थितियों से अपने को बचा लेते अपने को ऊंचा उठा लेते लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि सामान्य ध्यान में जो सुख आता है उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा वो भी छोड़ना पड़ता है जब अपर वैराग्य होता है तो संप्रजात समाधि का सात्विक सुख भी हे कोटी में आता है आगे जाकर के छोड़ना है अभी नहीं ये ध्यान का सुख ये ध्यान की शांति हमें संसारिक विकृतियों से बचाएगी ये इसका प्रयोजन है जब ये प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा तब इस ध्यान काल के सुख को भी जो कि प्रकृति का सुख है सात्विक सुख है उसको भी हमें हे कोटी में लाना होता है तब परमात्मा का आनंद पाने के हम अधिकारी बनते हैं, वो आगे की स्थिति है लेकिन पहली सीढ़ी पे तो हमें चढ़ना ही पड़ेगा बीच के उसमें प्रारंभ में ही हम उसको त्याज्य नहीं कह सकते इसलिए ध्यान काल में जो अच्छी स्थितियां बनती हैं उनको हमें प्रिय समझना है हम ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं हम ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं जहां द्वेश नहीं है हम द्वेश को नहीं चाहते द्वेश के प्रति हम द्वेश कर रहे हैं ये ये के प्रति हम अप्रीति कर रहे हैं तो द्वेश के प्रति अप्रीति द्वेश करना ये हितकर है ये किया जा सकता है तो ध्यान काल में अपनी अनुभूति को सतत बनाए रखते हैं प्रीति अप्रीति जो हो रही है वो देखना ही होता है ये प्रत्यक्ष का अनुभव करते हैं उसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं वो पहले प्रत्यक्ष की बात करते हैं कि हम प्रत्यक्ष पे ही रहें कल्पना पे ना जाएं और फिर जब सुख दुख आ जाते हैं संवेदनाएं आती हैं तो उसको छोड़ना चाहते हैं तब उससे मुंह फेरना चाहते तब उससे तटस्थ रहना चाहते हैं, हैं। यह भी तो प्रत्यक्ष है जो संवेदना आई है देखा लिप्त नहीं होना है लेकिन अच्छी स्थिति को चाहना तो होगा तो आत्मा का इच्छा और द्वेष स्वाभाविक धर्म है उसका हमें अच्छा उपयोग करना है विद्यायुक्त तो उपयोग करना है अवित युक्त तो उपयोग नहीं करना है बस इतना ही ध्यान रखना है योगी व्यक्ति यदि संसार में दुख न देखे तो वह इस मार्ग पे आ ही नहीं सकता क्यों बढ़ेगा वो प्रकृति के सुखों में उसे यदि दुख नहीं दिखाई दे रहा है और दुख दिखाई दे रहा है तो भी वो तटस्थ है कि कोई बात नहीं मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है इसमें भले ही दुख मिला हुआ है मुझे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो वहां से हटेगा ही नहीं वहीं रहेगा लेकिन उसे दुख युक्त सुख नहीं चाहिए वो उसे अप्रीति रखता है उससे अच्छी स्थिति चाहिए इसलिए वो वहां से हटके इधर आता है और ये विद्या युक्त है जहां राग और द्वेष की चर्चा योग दर्शन में आई है तो पांच क्लेशों को गिनाया गया है अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश और वहां स्पष्ट किया गया है कि अविद्या इन सब में रहती है अविद्या इन सब में विद्यमान रहती है अविद्या के आधार पर ही ये सारे के सारे फलते फूलते हैं तो वहां जिस राग द्वेश को हटाने के लिए कहा गया वो अविद्या युक्त अविद्यायुक्त राग रागद्वेश विद्यायुक्त रागद्वेश नहीं इसलिए ध्यान काल में भी जो उपयुक्त स्थितियां हैं उसको हमें चाहना है जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसे हमें नहीं चाहना है इस प्रकार से हम चयन करते हुए उधर प्रयत्न करते करते आगे की स्थिति में पहुंचते हैं ध्यान के विषय में जिस प्रक्रिया को आप सीख रहे हैं या प्रयास किया है अथवा अन्य भी जो विधियां सीखते हैं उसको जाके जब करते हैं तो चाहे अनचाहे एक जैसा करते हुए हमें चल नहीं पाता है कल ये विषय एक मैंने आपके सामने मुख्य रखा था कि जीवन के साथ में जुड़ जाएगा तो ये अरुचि नहीं होती लेकिन यदि कभी होती है और आपको मन में आता है कि यहां शब्दों को मैं ऐसे बोलू या बिना शब्द के बोलूं इस अर्थ को करूं उसमें आप पूर्ण स्वतंत्र हैं वो किया जा सकता है ऐसा विचार मन में न बनाएं कि यहां ऐसा ऐसा ऐसा कराया जाता ऐसा ही आपको करना है ये आपको उपासना के मूल तत्व घटक एक प्रारूप कैसे उसको समायोजित किया जाता है उसके उदाहरण मात्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों की संस्कारों की स्थिति ज्ञान की स्थिति अवस्था बहुत परिवर्तन होते हैं भिन्न भिन्नताएं होती हैं उसके अनुसार उपासना की विधि कुछ कुछ भिन्न होगी मूल तत्व तो वही रहेंगे वेदांत दर्शन से पता लगता है प्राचीन काल में बहुत सारी ध्यान पद्धतियां थी उपासना पद्धतियां थी अलग अलग विद्वान अलग अलग ऋषि अपने अपने परंपराओं में ध्यान सिखाते थे अलग अलग शैलियां थी उपासना पद्धतियां थी लेकिन परस्पर विरुद्ध नहीं कह सकते उनको विरुद्ध नहीं थी भिन्न भिन्न का मतलब विरुद्ध नहीं थी स्वरूप भिन्न भिन्न थे अनुकूल होते हुए भी समान तत्व तो होते हुए भी प्रक्रिया में केवल भेद था और यह आपके साथ भी होगा और आपको भी इसमें कोई संकोच नहीं रखना चाहिए अपनी अपनी अनुकूलता को देखते हुए मूल तत्व तो कभी ना जाए वो ध्यान में रखते हुए उनका समावेश हमारे ध्यान में साधना में रहे उपासना में आप अपना अपना स्वरूप बना ले और जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें परिवर्तन आपको स्वयं अपेक्षित लगने लगेगा कहीं ओम आपको मुख्य लगेगा कहीं गायत्री मंत्र मुख्य लगेगा कहीं प्राणायाम मुख्य लगेगा समय की न्यूनाधिकता आप करेंगे धुन में आप परिवर्तन करेंगे भी जप करना बोलना आपको बाधक लगने लगेगा जैसा जैसा स्तर बनेगा वैसा वैसा करते रहें, अनुकूलता देखते रहें। जब भी उपासना में लगे कि यहां आज अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो अपने ज्ञान के अनुसार कुछ परिवर्तन करके देखें और चीज वही वही करते रहें। तो ध्यान के बारे में मुख्य मुख्य बातें आपके सामने रखी दी हैं ध्यान की गंभीरता इन बहुत सारे प्रयासों से उपायों से आती है किंतु इन सब में मूल तत्व जो है सबसे प्रमुख चीज है वो वैराग्य है यदि वैराग्य नहीं है तो इन उपायों से थोड़ी थोड़ी स्थितियां बनेंगी बनाएंगे भी लेकिन एकदम सरलता से जो स्थिति अपने आप बन जाती है वो नहीं बनेगी ये सब प्रयत्न साध्य हैं करना चाहिए ये क्योंकि वैराग्य एकदम नहीं हो पाता है जिस दिन मन में ये भाव आ गया कि इन विषयों को विचारने की आवश्यकता ही नहीं है क्यों मैं इनको विचारूंगा रुचि ही नहीं रहेगी तो अब कोई समस्या नहीं है कि वृत्ति आ रही है और मुझे रोकना पड़ रहा है उसको प्रयत्न करके विषय को हटाना पड़ रहा है आएगा ही नहीं विषय अभी हम प्राणायाम करके अपने को एकाग्र करते हैं धारणा लगाते हैं शब्द का सहारा लेते हैं अर्थ की भावना करते हैं लक्ष्य का स्मरण करते हैं प्रयास करते हैं प्रयास करके स्थिति बनाते हैं प्रारंभ में प्रयास करना ही पड़ेगा लेकिन इस प्रयास के करने में प्रयास भी चल रहा है और एकाग्रता भी बना रहे हैं परमात्मा का स्मरण भी कर रहे हैं ये सब चीजें चल रही हैं वहां और जब वैराग्य का स्तर ऊंचा हो जाएगा तो इन प्रयासों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी स्थिति वहीं जाकर के टिकेगी वहीं एकाग्रह धारणा हम क्यों लगा रहे हैं ताकि मन टिका रहे इधर उधर न जाए प्राणायाम हमने क्यों किया क्योंकि मन नियंत्रित हो मन में स्थिरता आए जब मन वैसे ही स्थिर हो गया है उसको कोई इधर उधर खींचने वाला ही आकर्षण नहीं है कोई चीज ही नहीं है जो उसको खींच के ले जा रही है जो हमको रोकना पड़े राग ही नहीं है तो खींचेगी क्या चीज कौन सा विषय उसको खींचेगा कौनसी इंद्रिय की तरफ वो आकर्षित होगा कौन सी स्मृति की तरफ वो आकर्षित होगा आकर्षण ही नहीं है उसको उन चीजों में तो वो अपनी सहज स्थिति में रहेगा यह ऊंचा ध्यान हो जाता है इसीलिए सांख्यकार ने जो सूत्र बनाया एक रागोप रागोपहतिर ध्यानम राग का उपहत हो जाना समाप्त हो जाना यह ध्यान है अभी भी जैसा हम ध्यान करते हैं प्रयास करके वहां भी कुछ ना कुछ वैराग्य है हमारा नहीं तो हम ये सब करते ही नहीं कुछ भी जिसका जितना जितना वैराग्य है उसके अनुरूप उसको वहां इन प्रयत्नों से लाभ मिलेगा ऊंचाइयों को वो अनुभव करेगा सरलता सहजता अनुभव करेगा जितना अभी जितनी एकाग्रता अभी बन रही है वो भी वैराग्य के कारण है कुछ वैराग्य है नहीं तो हम भी औरों की तरह इसी तरह घूमते फिरते खाते पीते चकते इधर उधर की वृत्तियों में गतिविधियों में लगे रहते उससे हम हटे हैं कुछ बेरा कहे जैसे किसी नए व्यक्ति को यूं बैठा दो तो एक घंटा बैठना तो उसको बहुत दिक्कत की कष्ट की बात हो जाती है बैठ ही नहीं सकता वो आप में से बहुत से एक घंटा सहजता से बैठ लेते हैं ऐसे ही एक घंटा बैठने पर भी अंदर अभी हमें प्रयत्न करना पड़ रहा है वहां सहजता नहीं है लेकिन जैसे जैसे वैराग्य आएगा वैसे वैसे सहजता बनेगी वैराग्य ज्ञान का प्रतिफल होता है ज्ञान या विवेक हो गया तो वैराग्य आ ही जाएगा आता ही है इसलिए साधक को ये सब चीजें करते हुए भी इन सब को करते हुए अपने ज्ञान को शुद्ध करने का प्रयास सतत करते रहना चाहिए जो पढ़ा लिखा है उसको जीवन में देखना लोक में देखना ऐसा करने से ये परिणाम आ रहा है ऐसा करने से ये परिणाम आ रहा है अपने जीवन में दूसरे के जीवन में इसको देखते देखते समझ बनती जाती है वैराग्य होता जाता है ये जीवन क्या है ये सब चिंतन मनन अंदर ही अंदर करते करते करते एक ज्ञान की स्थिति हमें बनती जाती है समझ बनती जाती है और उसका फल धीरे धीरे वैराग्य आता जाता है और वो वैराग्य हमारी साधना में ध्यान में हमें अनुभव आएगा कि अब देखिए ध्यान साधना कैसी सरल हो रही है और कितनी अच्छी तरह और कितनी ऊंचाइयों पर जा रही है कितनी एकाग्रता है ये सब बाद में अनुभव आएगा जैसे जैसे करते जाएंगे वैराग्य होगा तो साधक साधना के पथ पर चलने वाला ध्यान साधना को सबसे प्रमुख मानता है ध्यान साधना को सबसे प्रमुख कहा जाता है वो प्रमुख है भी लेकिन उसके भी पीछे ज्ञान काम करता है और वैराग्य काम करता है बहुत से इस बात को समझ के फिर ज्ञान की में ही लग जाते हैं पढ़ना सुनना पढ़ना सुनना उसी को इतनी प्रमुखता दे देते हैं तो भी एक पक्ष रह जाएगा साधना आगे नहीं बढ़ पाएगी और यदि ज्ञान पक्ष को छोड़ दिया ये देख करके कि देखो ये पढ़ने लिखने वाले किस स्थिति में रहते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और केवल इसी में बैठने लगे तो भी एक पक्ष रह जाएगा दोनों आवश्यक हैं हमें ये पूरी तरह समझ करके कौन किसका कारण है किसके होने पर क्या होता है ये सारी प्रक्रिया भले प्रकार समझ के संतुलन के साथ में अपनी ध्यान पद्धति को बनाते हुए आगे इस मार्ग पर चलते चले जाना है परमात्मा से कल्याण की कामना करेंगे प्रणव धोनी को तो नीचा रखें मौन को बनाए रखते हुए अंतर्वृत्ति बने हुए कुछ देर गतिविधि कर लें पुनः समय पर उपस्थित हो जाएं ओम श्री